पातंजल योग प्रदीप साधनपाद सूत्र सोलह संगति जिस प्रकार चिकित्सा शास्त्र में रोग रोग का कारण आरोग्य आरोग्य का साधन औषधि चार विषय होते हैं इसी प्रकार यहाँ इस शास्त्र में पहला दुख जो है त्याज्य है सूत्र सोलह में दूसरा दुख का कारण दृष्टि दृश्य का संयोग जो हे हे है हेतु है सूत्र सत्रह में तीसरा दुख का नाश इस संयोग का अभाव जो हान अर्थात कैवल्य है सूत्र पच्चीस में और चौथा विवेक्याति कैवल्य का साधन जो हानोपाय है सूत्र छब्बीस में वर्णन किया गया है इस प्रकार यह शास्त्र चतुर्व्यूह कहलाता है हे अर्थात त्याग क्या है यह अगले सूत्र में बतलाते हैं हेयम दुखम अनागतम आने वाले दुख हेय त्यागने योग्य है व्याख्या भूतकाल का दुख भोग देकर व्यतीत हो गया इसलिए त्यागने योग्य नहीं वर्तमान दुख इस क्षण में भोगा जा रहा है दूसरे क्षण में स्वयं समाप्त हो जाएगा इस कारण त्याज नहीं इसलिए आने वाला दुख ही त्यागने योग्य है विवेकीजन उसी को हटाने का यत्न करते हैं टिप्पणी सूत्र 16 बौद्ध दर्शन वैदिक दर्शनों के चार प्रतिपाद्य विषयों को बौद्ध धर्म में चार आर्य सत्य के नाम से वर्णन किया गया है पहला आर्य सत्य दुखम इस संसार का जीवन दुख से परिपूर्ण है दूसरा आर्य सत्य दुख समुदाय इस दुख का कारण विद्यमान है तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध इस दुख से वास्तविक मुक्ति मिल सकती है चौथा आर्य सत्य निरोध गामिनी प्रतिपद दुखों के नाश के लिए वास्तविक मार्ग है पहला दुख की व्याख्या करते समय तथागत ने बतलाया है हे भिक्षुगण दुख प्रथम आर्य सत्य है जन्म दुख है वृद्धावस्था भी दुख है मरण भी दुख है शोक परिदेवना दौर मनस्य उपयास सब दुख है अप्रिय वस्तु के साथ समागम दुख है प्रिय के साथ वियोग भी दुख है इप्सित वस्तु का न मिलना भी दुख है संक्षेप में कह सकते हैं कि राग के द्वारा उत्पन्न पांचों स्क रूप वेदना संज्ञा संस्कार तथा विज्ञान भी दुख है धम्म पद गाथा एक में बतलाया है कोसो किमानंदो नित्यम पंजलिते सती कौन हास क आनंदो नित्यम प्रज्वलिते सती जब यह संसार नित्य जलते हुए घर के समान है तब यहाँ हसी क्या हो सकती है और आनंद क्या मनाया जा सकता है दूसरा दुख समुदाय योग दर्शन के हेय हेतु के स्थान में यह दूसरा आर्य सत्य है समुदाय का अर्थ हेतु है यहाँ दुख का हेतु तृष्णा बतलाई गई है मध्यम निकाय में भगवान बुद्ध के शब्दों में बतलाया गया है हे भिक्षुगण दुख समुदाय दूसरा आर्य सत्य है दुख का वास्तविक हेतु तृष्णा है जो बारंबार प्राणियों को उत्पन्न करती है विषयों के राग से युक्त है तथा उन विषयों का अभिनंदन करने वाली है यहाँ और वहाँ सर्वत्र अपनी तृप्ति खोजती रहती है यह तृष्णा तीन प्रकार की है पहला कामतृष्णा जो नाना प्रकार के विषयों की कामना करती है दूसरा भवतृष्णा जो संसार की सत्ता को बनाए रखती है तीसरा विभव तृष्णा जो संसार के वैभव की इच्छा करती है संक्षेप में दुख समुदाय का यही स्वरूप है